योगी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि योगी को चाहे ऐसी धारणा को धारण करें कि मैं स्थूल देह से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म में स्थित हूं मैं जरा मरण से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म में स्थित हूं मैं इस पृथ्वी के सभी मलों से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म में स्थित हूं मैं वायु और आकाश से रहित ज्योतिर्मय में में स्थित हूं मैं समस्त स्थान अस्थान से रहित ज्योतिर्मय हूं जिसमें कोई स्थान ही नहीं मैं गंध तन् मात्रा रहित ज्योतिर्मय में हूं मैं श्रोत्रिय और त्वचा नामक इंद्रियों से रहित ज्योतिर्मय में हूं मैं जिह्वा तथा घ्राण इंद्र से रहित ज्योतिर्मय ब्रह्म में हूं मैं प्राण तथा अपान वायु से रहित ज्योतिर्मय ब्रह्म मैं शरीर इंद्रिय मन प्राणी बुद्धि और अहंकार से रहित तुरी अवस्था में विद्यमान परम पद स्वरूप ज्योतिर्मय ब्रह्म में हूँ। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंदमय अद्वैत अज्ञान स्वरूप ज्योतिर्मय ब्रह्म हूं सूजिनेगारसिम इस प्रकार मैंने मुक्ति देने वाले अष्टांग का किस कारण ने परमात्मा का एक्य प्राप्त नहीं होता है वे पुनः इस संसार में जन्म लेते हैं जो अज्ञान से मोहित हैं वे अज्ञान योग प्राप्त करके अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं इसके बाद वह जीवन मुक्त योगी न कभी मरता है न दुखी होता है न रोगी होता है और न संसार के किसी बंधन से आबद्ध होता है वह पापों से युक्त होता है न तो उसे नरक यातना का यह दुख भोगना पड़ता है और न वहां गर्भ में दुखी ही होता है वह स्वयं अव्यक्त नारायण स्वरूप हो जाता है इसी प्रकार अनन्य भक्ति से वह योगी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नारायण पूजा जप स्तोत्र व्रत और दानो के नियमों का पालन करने से मनुष्य की चित्त की सुद्धि होती है, चित्त सुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है। प्रणवाद मंत्रों का जप करके दुजों ने मुक्ति प्राप्त की है, इंद्र ने भी इंद्रासन प्राप्त किया, श्रेष्ठ गंधर्व और अप्सराओं ने उच्च पद प्राप्त किया, देवताओं ने देवत्त और मनुओं ने मनुत्त प्राप्त किया, गंधर्वों ने गंधर्वत्त और र सो जी महाराज ने कहा हे ऋषियों अब मैं विष्णु भक्ति का वर्णन करूंगा जिससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है भगवान विष्णु भक्त से जितना संतुष्ट होते हैं उतना अन्य किसी साधन से नहीं भगवान हरि का निरंतर स्मरण करना मनुष्य के लिए महान श्रेयस का मूल है यह पुण्यों की उत्पत्ति का साधन है पुरुष को चाहे कि भगवान विष्णु की सेवा को भक्ति का बहुत बड़ा साधन कहा गया है, उसको मान ले। भगवान त्रिलोकी नाथ विष्णु के नाम तथा कर्मादिक की कर के कीर्तन में तन्मय होकर, जो लोग प्रसन्नता के आंसु भांते हैं और रोमांचित होकर गदगद हो उड़ते हैं, वही उनके भक्त हैं। बलेते भक्तालोग नाथस्व � मञ्चत्यस्त्रोणि संहं संहर्षायदे प्रहृष्ट तनुं रोहा अतः हम सभी को जगत श्रष्टा देव देवेश्वर भगवान विष्णु के दिव्य उपदेशों का अनुश्रहन करना चाहिए वही वैष्णव हैं जो वेद शास्त्र के अनुसार अवश्य करणीय नित्य कर्मों का पालन करते हुए श्री के प्रति अति निष्निष्ठ रहते हैं तथा भक्ति प्रबंधता के कारण अद्वेत भाव से स्वयं को प्रस्तुत करे जिन नामों का उच्चारण स्वयं भगवान ही करते हैं वोन मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने के साथ स्वामी सेवक भाव से सदा भगवान विष्णु को प्रणाम किया करते हैं वे ही महाभागवत हैं जो श्री विष्णु के भक्त जनों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं वे श्री विष्णु के पूजन एवं उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं भगवान श्री विष्णु मंगल की मंगलमय कथाओं के श्रवण बासुदेव की सेवाएं के लिए समर्पित किया करते हैं। संक्षेप में यह समझना चाहे कि जो लोग पूर्ण समर्पण भाव से भगवान विष्णु की भक्ति में ही अपने मन को निरंतर एकाग्र रखते हैं, वही परम भागवत हैं। इन परम महाभागवत लोगों का मुख्य लक्षण यह है कि वे लोग ब्राह्मणों में ही विष्णु का सदा निवास मानकर श्री विष्णु के चरणों में ही समर्पित की रहते हैं श्री विष्णु की सेवा के लिए ही सांसारिक संगों के लिए दूर रहते हैं श्री विष्णु को ही अपना एकमात्र आश्रय मानकर उन्हीं की अर्चना में उन्हीं की पूजा में सदा तत्पर रहते हैं वैष्णव या महाभागवत जस स्री विष्णु भक्ति को अपना सर्वस्त्र मानते हैं, वह स्रवन की स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास्त तथा साक्ष्य भेद से आठ प्रकार की होती है, इसमें मले व्यक्ति भी अधिकार को प्राप्त है, इस संसार में तो वही सृष्टि ब्राह्मण है, वही मुनि है, वही ऐश्वर्य से संपन्न है, और वही मोक्ष को प्राप्त करता है, जो भगवान उसी को दान देना चाहे उसी से दान लेना चाहे उसे की हरे की भक्ति पूजा करनी चाहे भगवत भक्त जो तम का सम्मान करे उसके साथ भाषण करे उसका पूजन करे हम अपने को पवित्र कर लेते हैं यदि कोई भगवत भक्त चांडाल जाति का है तो वह भी अपने पवित्र भक्ति की महिमा से हम सब को पवित्र कर देता है प्यारे हे नाथ ऐसा जो प्राणी कहता है, उसको भगवान हरे संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देते हैं। किसी से भी उसको भय नहीं होता, यह भगवान की के प्रतिज्ञा है। केदायाम कुरु प्रपन्नाया तबास्मिति चयो बदेत अभयम सर्वभूतेभ्यः दद्यातेदद्व्रतम हरे हे रसियो। मंत्र का जब करने वाला हजार जब करताओं की अपेक्षा सभी वेदांत दर्शनों शास्त्रों में पारंगत विद्वान श्रेष्ठ है सर्व देवान्त कृष्णात करोड़ों विद्वानों की अपेक्षा विष्णु भक्त श्रेष्ठ है जो लोग भगवान विष्णु में एकांतिक भक्ति रखते हैं वे शरीर श्री विष्णु के परम को प्राप्त करने में एकांती भक्त हैं उनका चित्त सर्वआत्मना भगवान भागवत में लगा रहता है ऐसा परम भागवत भक्त श्री विष्णु के ही समान हो जाता है किम बहुना अरे भगवान विष्णु एक परम भागवत भक्तों के प्रायण हैं ये परम भागवत भक्त देवदेव श्री देव विष्णु के परम प्रिय लोगों में से अधिक सुप्रिय होते हैं इनकी भक्ति अव्याचारणी होती है इसलिए कठिन से कठिन आपत्काल में भी यह भक्ति स्वस्थ रहती हैं। ये परम भागवत भक्त सदा यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हे विष्णु। विषयों में जो अधिक-अधिक स्तर प्रति होती है, वही आपका सम्मान करते हुए मुझे सदा अभिचलभाव से बने रहे या विशेष रूप से ध्यातव्य है कि प्रभु श्री विष्णु की ही भक्ति क सर्वेश्वर प्रभु का भक्त नहीं है, तो बेदाद समस्त शास्त्रों के अर्थ का पारंगत होने पर भी वह वास्तव में प्रोश प्रोशादम ही है। जिसने बेद या अन्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, जो यागिक कुल्लन कर्मों को अपने जीवन में संपन्न करने से बंचित रह गया, वह यदि भगवान विष्णु की भक्ति रखता है और वेदों के ज्ञान को रखते हैं, वे मुनितं भी उस परमगति को प्राप्त नहीं कर पाते। जिस परमगति को विष्णु भक्त अपनी भक्ति से प्राप्त करता है, इस संसार में जो मनुष्य अंदरदाई है, दुष्टात्मा है, तथा द्राचार में लगे हुए हैं, वे भी यदि भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न हों, तो उनको भी परमगत जब मनुष्य की भक्ति भगवान जनार्दन के प्रति अचल और दृढ़ हो जाती है तब उसके लिए स्वर्ग का सुख कितना महत्व रखता है वह भक्त के उसके लिए मुक्ति है हे सनक